इस नाम से भी दो लॉकर अलॉट हुए हैं कहां कहां हैं दोनों लॉकर सर दोनों लॉकर यहीं पर है सुपरवाइजर ने जवाब दिया ओ गॉड शिट विक्रांत ने अपना माथा पकड़ लिया फटाफट बैंक के सभी सीनियर अथॉरिटी को फोन करके यहां बुलाओ सारे स्टॉक होल्डर्स को भी कॉल करो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है तुरंत बुलाओ सबको मैं पुलिस टीम को भी बुला रहा हूँ विक्रांत के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था उसे अब समझ में आया की पृथ्वी कोडवर्ट का मतलब सिर्फ सुनीता मेहता की लाश मिलने से ही नहीं था दस मिनट के भीतर ही यहां पर मिस्टर मलिक समेत बैंक के सभी सीनियर अधिकारी पहुंच चुके थे गीता अपनी टीम लेकर पहुंची हुई थी जैसे की विक्रांत को पहले ही उम्मीद थी यहाँ ऋषि रंजन मेहता के नाम से जो लॉकर अलॉट था उन दोनों में डेड बॉडी मिली और ये दोनों डेड बॉडी ठीक सुनीता मेहता की लाश के जैसे ही वैक्यूम पॉलिथिन में पैक करके रखी हुई थी इस लाश को देखकर विक्रांत को ज्यादा हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो पहले से ही ऐसी सिचुएशंस के लिए तैयार था लेकिन बैंक के अन्य कर्मचारी समेत मिस्टर मलिक का होश उड़ा हुआ था फिर बैंक की तरफ से पता चला कि ये दोनों लॉकर पिछले छह सात सालों से बंद पड़े यानी की ये डेड बॉडी काफी दिनों से इसी लॉकर में रखी हुई है इसी समय एक और अपडेट ये मिली की सोमानी चक्रवर्ती के नाम से जो लॉकर अलॉट था उसमें भी एक डेड बॉडी पाई गई है बांद्रा ब्रांच के मैनेजर ने फोन करके पुलिस को इन्फॉर्म किया था वो बॉक्स पाँच साल पहले रजिस्टर्ड किया गया था ठीक उसी समय जब सोमानी चक्रवर्ती के गायब होने की एफआईआर दर्ज की गई थी एक के बाद एक बुरी खबर सुनकर मिस्टर मलिक समेत बैंक के सभी अन्य स्टॉक होल्डर्स सख्ते में आ गए थे उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था की जिस लॉकर रूम को उन लोगों ने सुविधा देने के लिए शुरू किया था उसका इस तरह ऐसी मिस होगा भला कोई लॉकर के अंदर किसी को मारकर पैक करने की सोच भी कैसे तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था मलिक सर विक्रांत ने उन्हें एक कोने में बुलाया सर आप अपने सभी बैंक एम्प्लॉय से कह दीजिए की अभी ये खबर कहीं से लीक न होने पाए लॉकर में लाश मिलने की खबर किसी बाहरी को पता नहीं चलनी चाहिए इससे आपके बैंक की रेपुटेशन भी खराब होगी और फिर हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी मुश्किल होगी इसलिए आप दोनों ब्रांच पर नोटिस भेजकर इस बात को अभी के अभी दबा दीजिए ठीक है तुम परेशान मत हो बात कहीं से लीक नहीं होगी मिस्टर मलिक ने विक्रांत को आश्वासन दिया और हाँ एक चीज और आपके बैंक के जितने भी ब्रांच हैं और जहाँ जहाँ लॉकर रूम की सुविधा है उन सब जगहों आरोप चेकिंग करवाइए जो भी बड़े साइज के लॉकर है यानी जिसमे किसी की लाश आ सकती है उन सभी को चेक करवाइये क्या पता कहीं और भी कोई लाश न छुपी हो हाँ मैं तुरंत ही सब जगह चेक करवाता हूँ मिस्टर मलिक ने जवाब दिया फिर मिस्टर मलिक ने विक्रांत का हाथ पकड़ते हुए कहा विक्रांत कुछ भी करके ये पूरा केस सॉल्व करो मैं बहुत टेंशन में हूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और जब तक ये मामला शांत नहीं होगा मुझे चैन की नींद नहीं आएगी आप टेंशन मत लीजिए बहुत जल्द सब पकड़ लिए जाएंगे हम लोग खुद इस केस में जी जान से लगे हुए हैं विक्रांत ने जैसे मिस्टर मलिक के साथ बातचीत खत्म की नैना ने तुरंत ही सभी इन्वेस्टिगेटर्स को इस खबर की सीक्रेट रखने की की दी इसके बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स एक टीम को ये पता करने में लगाया कि किसी भी बैंक के लॉकर रूम में फर्जी नाम पर कितने लॉकर अलॉट हैं और ऐसे सभी लॉकर को चेक करने का ऑर्डर भी दिया खासतौर पर विक्टिम के नाम वाले लॉकर को चेक करने का निर्देश दिया था नैना के निर्देश आरोप सभी इन्वेस्टिगेटर्स ने तुरंत ही काम करना शुरू कर दिया था अभी दोपहर के एक बजे थे एक और लाश मिलने की खबर आई ये लाश भी सोमानी चक्रवर्ती के नाम से अलॉट हुए के भीतर मिल चुकी थी शाम के साढ़े पांच बज चुके थे डी एन नगर पुलिस स्टेशन के मीटिंग हॉल में काफी तनाव भरा माहौल बना हुआ था तारे इन्वेस्टिगेटर हैरान परेशान होकर बैठे हुए थे किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था सामने पड़े व्हाइट बोर्ड पर अब और ज्यादा डिटेल भरने की जगह नहीं बची थी व्हाइट बोर्ड पर पांच लोगों की फोटो के बगल में उनकी डेड बॉडी की भी फोटो पिन की गई थी एक तरफ जहां उनके नॉर्मल फोटो में उनका हंसता हुआ चेहरा नजर आ रहा था तो वहीं दूसरी जगह पर उनकी वैक्यूम पॉलीथिन में पैक्ड डेड बॉडी की फोटो काफी भयावह सी लग रही थी अब तक फॉरेंसिक टीम ने जो बताया था उसके अकॉर्डिंग इन पांचों की मौत एक ही तरीके से हुई है पांचों खाना न मिलने के कारण ही मरे है और पांचों को ही एक ही तरह से वैक्यूम पोलिथिन में पैक करके लॉकर में रखा गया था यहां तक कि वैक्यूम पॉलिथिन की पैकिंग भी एक ही तरीके से की गई थी और पॉलिथिन बनाने वाली कंपनी भी एक ही थी इन सब सिचुएशन को देखते हुए पुलिस थी कि ये मर्डर, एक ही कातिल ने की मर्डर करने का तरीका और लाश को पैक करके रखना इतने निर्दयी तरीके से कोई भला किसी को कैसे मार सकता है इस सीरियल मर्डर केस ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की नींद उड़ा रखी थी पुलिस इस सीरियल मर्डर केस में इस तरह उलझी हुई थी कि वो बैंक रॉबरी वाले केस को तो भूली गई थी अभी तक जो भी हमें पता चला है उसके अकॉर्डिंग नैना ने व्हाइट बोर्ड पर लगे फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा ऐसा लग रहा है कि मिस्टर ऋषि रंजन मेहता इस केस के सबसे पहले विक्टिम हैं। वो सात साल पहले गायब हुए थे जब वो घर से बाहर कुछ घरेलू काम के लिए निकले थे कातिल ने उनका मर्डर किया और फिर वैक्यूम पोलिथिन में पैक करके बैंक ऑफ महाराष्ट्र के डी नगर ब्रांच में लाकर लॉकर लेकर उसमें रख दिया उस वक्त तो का लॉकर को अलॉट करवाने के लिए ऋषि रंजन मेहता की जो आइडेंटिटी इस्तेमाल की ऋषि रंजन मेहता हमारे ब्यूरो पियूष रंजन साहब के पांचवे के अंकल है वो एक विक्टिम सुनीता मेहता के हस्बैंड भी है नैना एक भी प्वाइंट मिस नहीं करना चाहती थी उसने एक एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटर के साथ शेयर करना जरूरी समझा हाँ जब मैं पहले मिसिंग डिपार्टमेंट में काम करता था तब मैंने ऋषि रंजन मेहता के बारे में सुना था राघव ने अपने ठीक बगल में बैठे टर की तरफ देखते हुए कहा उसके बाद आज से छह साल पहले फिर से कातिल लौटा और उसने रेणुका अग्रवाल नाम की एक महिला को अपना दूसरा शिकार बनाया नैना ने, ने, ने व्हाइट बोर्ड पर रेणुका की फोटो को दिखाते हुए कहा रेणुका की उस वक्त उम्र तकरीबन तैतीस वर्ष की थी और वो जूते की होलसेल का बिजनेस करती थी रेणुका की भी मौत खाना ना मिलने से ही हुई थी और जब वो भूख ऐसी मर गई तब उसे वैक्यूम पोलिथिन में पैक करके इसे भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के डीएन नगर ब्रांच में रख दिया और ध्यान देने वाली बात यह है कि कातिल ने यह लॉकर भी ऋषि रंजन मेहता के नाम से ही अलाट करवाया था और रेणुका की लाश को ऋषि की लाश के ठीक बगल वाले लॉकर में रखा था इसके बाद पांच साल पहले कातिल ने तीसरी विक्टिम सोमानी चक्रवर्ती का मर्डर किया जिस वक्त सोमानी गायब हुई थी उसकी उम्र सिर्फ तेईस साल थी उसे भी वैक्यूम पोलिथिन में पैक किया गया और उसे भी लॉकर में रख दिया लेकिन इस बार उसने प्लेस चेंज कर दिया पहले तो उसने सोमानी चक्रवर्ती के नाम से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ही बांद्रा ब्रांच में एक लॉकर अलॉट करवाया और फिर वहीं पर उसकी डेड बॉडी को रख दिया इसके बाद कातिल के अगले शिकार बने मिस्टर मुकेश कुमार जिस वक्त उनका मर्डर हुआ उनकी उम्र बावन वर्ष थी और पता नहीं क्यों इस बार मर्डर ने इस बार ना सिर्फ प्लेस चेंज किया बल्कि बैंक भी बदल दिया इस बार उसने मुकेश को मार कर उसकी डेडबॉडी को आईसीआई बैंक के लॉकर रूम में रखा इसके बाद उसका अगला शिकार बनी सुनीता मेहता जिन्हें उसने फिर से डीएन नगर ब्रांच के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में छुपाया और सुनीता मेहता की डेड बॉडी को छुपाने के लिए उसने पांच साल पहले गायब हुई सोमानी चक्रवर्ती के नाम से लॉकर अलॉट करवाया मेहता की डेड बॉडी भी डीएन नगर ब्रांच से मिली है देव ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा ऐसा नहीं लग रहा है की कातिल जान अधिक उम्र वालों लोगों को एक सीरियल में मार रहा है पर शायद आपका शख्स सही था ये कातिल कोई साईको ही लगता है